कि सुखा स्वादन नहीं आभास शब्द है जो पहले विवेक किया ना न लिये थे ले गया न च विक्षिप्ते विक्षेप गया अनिंगनम कषाय गया है ना यहां अनाभाषम से चतुर्थ दोष जो है वो अभिप्रेत है चतुर्थ दोष कौन सा है ना स्वादित सुखम त्र संग प्रज्ञा भवे बोले महाराज ये क्या है क्या बोले ये सुखी पना जो है ना देखो और जो है दुखीपना है पापीपना है पापीपना और पुण्य पुण्यात्मापना ये तो विक्षेप में होगा है ना अच्छा सुखीपना और दुखीपना जो है वो भी व्यवहार में हो गया तो व्यवहार का जागृत और स्वप्न में जो सुखीपना दुखीपना होता है वो थोड़ो है ना और जो कसाय रहता है उसका कबू भी छोड़ दिया अब यहां क्या है कि ये जो समप्राप्त दशा है ना समप्राप्त दशा में जो सुखास्वादन है ये जो परिच्छिन अहम की उपस्थिति है ना यहाँ इस दशा में जो अहम का भोग है माने समाधि भोग है हो ये जो समाधि सुखास्वादन है यही यहाँ आभास पद का अर्थ है छोड़ दो इस समाधि के सुख को नहीं थी नहीं थी बोले अब मन क्या हुआ निष्पन्न ब्रम तक ये चार बातें जहाँ मन में से गई ये याद आ गई इसलिए सुना दिया ये प्रश्नोत्तर हुआ था आभास माने सुखास्वादन स्वादन न स्वादे सुखम तत्र निगह प्रज्ञा भवे निश्चर निश्चल चित्तम अनिंगणम अमन मनाभाम ब्रह्म तत् अब बोले कि भाई ये मंद मध्यम अधिकारी का चित्त भी ब्रह्म अपने को अपने आश्रय से जब मन अलग नहीं दिखाता तब ब्रह्मरूप होता है अच्छा कब अलग कब दिखाता है कि जब वो भाव और अभाव को विषय करता है भाव अभाव को चित्त विषय करे तो अपने में आकार दिखाता है भावाकार और अभावाकार और जब भाव अभाव को विषय नहीं करता तब अपने में आकार नहीं दिखाता आकार नहीं दिखाता तो अधिष्ठान से भिन्न नहीं दिखाता है ना इसलिए जो भी पुरुष जो है मंद मध्यम अधिकारी जो है कब उनके लिए ये अवस्था जो है वो है न ब्रह्म हुई ब्राह्मी स्थिति नहीं ब्रह्मस्थिति नहीं ब्राह्मी स्थिति तो ब्रह्मज्ञान होने के बाद ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी जैसी है, है ना ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर तो बोले क्या होता है स्वस्थम शांतम स निर्वाणम अकथ्यम सुखमुत्तम अजम अजैन गेनो सर्वज्ञं परिचक्षते स्वस्थ तो सुख का भी वर्णन कैसे करते हैं देखो दुनिया में लोग सुख को तो बहुत मानते हैं कैसे मानते हैं अरे कई लोग तो महाराज नशा पीते हैं और कहते हैं कि हम सुखी हो गए है ना? मोहन दशा को मोहन दशा को सुख मानना है ना? किसी में डूब जाना गर्क हो जाना मशगूल हो जाना है ना? नशे में आ जाना बोले सुख मोहन दशा को सुख मानना ये तमोगुण है और भोग दशा को सुख मानना ये रजोगुण है और शांत दशा को सुख मानना ये सत्गुण है तो शांत दशा अभ्यास जन्य होती है बोला और वो हमेशा नहीं रहती है लेकिन सुखमात्यंतिक बुद्धिग्राह जमत इंद्रिय तीनों से अलग हुआ ना, ना। जब तदग्रे विषम परिणामे मृतोपम तो अभ्यास से विष को हटाया और अमृत को पैदा किया और जो पहले अमृत के समान पीछे विष के समान वो रजोगुण हो गया है नोग सुख और मोहन सुख जदअग्रे चा अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मना जो मोह को सुख मानते हैं वो भूल में है और जो भोग को सुख मानते हैं वो आगे दुख में पड़ेंगे और जो अभ्यास जन्य सात्विक सुख को सुख मानते हैं उनका सुख टिकेगा नहीं बोले तो एक सुख और है वो क्या है सुखमात्यंतिकम य तद बुद्धिग्राज्यमतीन्द्रियम वेत्तिवन जत्र स्थित चलती तत्व लाभम मनते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु गुरुजी कहेंगे ये ठीक नहीं है क्या हमको अनुभव हो रहा है महाराज है ना माफ करो है ना ऐसे हमको गुरुणापी गुरुणा दुखे गुरुणा दुखे ना न न विचार लेते बड़े से बड़ा दुख उसको विचलित नहीं कर सकता गुरुणा दुख का विशेषण है वो कले गुरुणा बृहस्पति ना देवताओं के गुरु बृहस्पति आ जाए और कहें कि ये ठीक नहीं है तो बोलेगा महाराज आप इंद्र को जाओ समझाओ है ना और गुरुणा लोक गुरुणा ब्रह्मणा भी न विचार लेते ब्रह्मा भी विचलित नहीं कर सकते और गुरुणा माने स्व अपने गुरु जी आवे बोले महाराज आप परीक्षा मत लो हमको अनुभव हो रहा है हम ब्रह्म हैं बोले अरे अभी अज्ञान नहीं मिटा रहे बोले ना महाराज मिट गया है ना मेट गया गुरु जी कहे अभी अज्ञान नहीं मिटा तो बोले ना महाराज अज्ञान त्रिकाल में था ही नहीं है ही नहीं हो गई नहीं है ना आपका नम मिटा नहीं अज्ञान ये कहना भी ठीक है क्योंकि बंध्या पुत्र मरा नहीं ये कहना भी ठीक है है न आपका ये कहना भी ठीक है महाराज क्योंकि जो जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कहां से अज्ञान तो था ही नहीं है ना गुरुणा पी शुक, न बिचार लेते वो अरे सुख सुखे न ब्रह्म संस्पर्शाम अत्यंतम सुखम स्नुते गीता में बताया ना सुखे न ब्रह्म संस्पर्शाम अत्यंतम सुखम स्नुते तो स्वस्थम शांतम ये सुख अनात्म सुख नहीं है आत्म सुख है शांताम विक्षेप सुख नहीं है है ना शांत सुख है सनिर्वाणम मुक्ति के साथ है आवरण भंग है वो इसमें निर्वाण माने आवरण पर। अकथ्यम तथ्यम ये अकथ्य तथ्य है जबान तो नहीं कह सकते और ये उत्तम सुख अजम अजेन गे नर्वज्ञम परिचक्षते अजैन गे न यहां गे भी अज और ये आत्मदेव विचित्र है अब कल इस प्रकरण का उपसंहार कर देंगे और परसों से अगला प्रकरण अलाप शांति जिसको बोलते हैं वो यहां तक जो है वो थोड़ा थोड़ा अद्वैत अवस्थान का वर्णन है हुआ ये कि चार विभाग मांडू के उपनिषद में है विश्व तेजस है और तुरय तो नारायण आगम प्रकरण तो विश्व प्रधान है क्योंकि उसमें वेद की प्रमाण है प्रामाणिकता को मुख्य रखते समझाया और वैतथ्य प्रकरण स्वप्न प्रधान है स्वप्नोवत मिथ्या कर दिया और अद्वैत प्रकरण जो है प्रकरण जो है वो अद्वैतवत है ना नागवत् एक ही भाव अद्वैत है ये ध्यानवान का जो प्रसंग आया और रात शांति जो है वो बिल्कुल तुरय चतुर्थ वस्तु का वर्णन है तो पर कल तो ये पूरा करेंगे और परसों से उसको प्रारंभ करेंगे ओ सर्वतमिमा भर प्रया साबोध समय स्वा दक्ष शांति, शांति, शांति, शांति, शांति। स्वस्थम शात स निर्वाण अकथ्यम सुखमुम अजम अजे नीन चक्षते न जायते कशिज्जाते जीव संभव नदुत अभी आज ज्ञान सुप्त पर्दा सवेरे उसमें यह बात आई कि कोई कोई ऐसे होते हैं कि मन से ठीक ठीक आलोचना करते हैं कि शब्द ये है उतक तो नदर्श वाचन लेकिन उन्हें वाक तत्व का दर्शन नहीं हो पाता शब्द को जानते हैं परंतु उन्हें वाक का दर्शन नहीं है क्यों? भला दर्शनार्थ वाक का फल है अर्थ जब तक अर्थ का साक्षात्कार न हो जाए तब तक शब्द का अर्थ मालूम नहीं है कुतत्व श्रृणवन न श्रृणोत्तेना खूब मजे से सुन रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे क्यों नहीं सुन रहे हैं कि श्रवण फला दर्शनार्थ श्रवण का फल है अर्थ का साक्षात्कार यदि अर्थ का दर्शन नहीं हुआ तो सुना कहा नशरण होती है ना, वो वाणी को नहीं सुनता कहने का प्राय क्या एक आदमी से पूछा कि घट शब्द का अर्थ क्या है तो उसने कहा घड़ा और कोई शब्द बताओ कुंभ कलश अच्छा घर में से एक घट उठा के ले आओ तो बोला कि मैं तो पहचानता नहीं हूं व्याकरण के अनुसार कोष के अनुसार घट कलश कुंभ ये पर्याय वाची शब्द हैं ये मैं जानता हूं घट माने कुम्भ कुंभ माने कलश कलश माने घड़ा ये तो हमने किताब में पढ़ा है लेकिन हमने घड़ा कभी देखा नहीं तो जब तक अर्थ का साक्षात्कार न हो अर्थ की पहचान न हो तब तक न शब्द का ठीक ठीक दर्शन हुआ न तो शब्द का ठीक ठीक श्रवण हुआ फिर बताया तो दृष्टांत देके वो तो दृष्टांत है ना तो जरा ऐसा है बोले कि जैसे कल्याणी स्त्री सुंदर वस्त्रधारिणी पत्नी अपने पति के सम्मुख अपने शरीर को निराण कर देती है, जा व पत्य उशती सुबासा हा। जैसे कामयमाना सुबासा पत्नी ऋतुकाल में अपने पति के सम्मुख अपने शरीर को निरावरण करते है कि वो उसका ठीक ठीक संभोग प्राप्त करे ये उपमा हो ऋग्वेद में है ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में ये उपमा है वैसे ये बात जब अपनी खोल हटाकर ये उच्चारण की ध्वनि ये संकेत ये कविता ये छंद है सब पर्दे हटाकर केवल अपने प्रतिपाद्य वस्तु का साक्षात्कार करा दे तब समझना कि बात देवी प्रसन्न हो गई सरस्वती प्रसन्न हो गई वाक का दर्शन हो गया वाक का श्रवण हो गया और फिर एक जगह निंदा की गई है कि जैसे पशु बोझ को ढोता है लेकिन उसके अंदर बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हुए हैं उसके स्वाद को नहीं जानता है वो ऐसे भारहरख के लायम ये केवल भारवाही है कौन कि जो वेद का अध्ययन करके भी उसके अर्थ को नहीं जानता है तो दृष्टि होनी चाहिए वस्तु के पहचानने पर तो वस्तु क्या है वस्तु को पहचानो। तो इन्होंने बताया कि अर्थ का जो परम रूप है परमार्थ जो अर्थ के बाह्य रूपों के बदलते रहने पर भी स्वयं एक रस है निर्विकार है कभी नहीं बदलता चैतन्य है अपना आत्मा है उसको यदि जान लिया रिचे अक्षरे परमे वियोमन उस परम तत्व को यदि जान लिया तो सचमुच सब कुछ जान लिया वही तो नहीं जाना अगर नहीं जाना तो जानने का प्रयत्न करो कोशिश करो तो ये जो वेदांत में मन के निग्रह की मन की एकाग्रता की जो बात बताई जाती है वो अधिष्ठान से स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वस्वरूप इससे अभिन्न हो करके जो मन का अवस्थान है उसी को यहां मनोनिग्रह, मनोनिरोध कहते हैं योग सम्मत कर्ता के प्रयत्न से सिद्ध होने वाला और कारण प्रपंच को वास्तविक बताने वाला प्रकृति को सत्य बताने वाला जो योग है वो योग यहां अभीष्ट नहीं है ये सर्वथा अधिष्ठाना भेदे न अवस्था मन हमारे स्वरूप से जुदा कुछ न हो इसी को यहां मनोनिग्रह नाम से कहा गया है तो कहते हैं कि इसमें उत्तम सुख है उत्तम सुख वो है आप देखो पहले सुख की न पद्धति कल तो बताया ना यही तो बताया एक मोहन सुख है ना और एक भोग सुख और एक अभ्यास सुख आदत डाल लिया अब उसके बिना रहा नहीं जाता वो चीज मिल जाए बड़ा सुख मिला एक आदमी को अफीम खाने की आदत पड़ गई हो ये हम उस समय की बात बताते हैं जब हमारे गांव में अफीम की खेती होती थी हमारे घर में अफीम पैदा होता था तो एक को आदत पड़ी थी खाने की जिस दिन उसको नहीं मिलता ना उस दिन आके वो लौटता हो हमारे दरवाजे पर यहां से वहां वहां से वहां के मर जाएंगे और तुम्हारे दरवाजे मरेंगे अगर हमको अफीम खाने तो नहीं मिलेगी तो। अच्छा और थोड़ा एक मटर अफीम है ना उसको खिलाई मटर पर कोई तो सरसों बराबर खाते हैं कोई मटर के दाने बराबर खाते हैं कोई कौड़ी भर खाते हैं कोई अटन्नी भर खाते हैं वो तो आदत जो बढ़ जाती है ना चार चार कोला भांग पीने वाले लोग मौजूद हैं तो एक मटर भर अफीम जहां उसको खिलाई कि पांच मिनट के भीतर उठ के बैठ जाता और हंसने लगता कहता बस तुमने जीवन दान दे दिया है ना वाह वाह वाह बड़ा सुख मिला तो उसको सुख मिला सुख नहीं मिला है ना अफीम खाने की जो आदत पड़ गई थी उससे दुख हो रहा था अफी मिल जाने से उसका वो दुख छूट गया दुख छूटना दूसरी चीज है और सुख मिलना दूसरी चीज है हो। दुख का मिटना दूसरी चीज एक आदमी के फोड़ा हुआ पक गया अब उसमें खूब दर्द हो रहा है बड़ा दुख हो रहा है बड़ा दुख हो रहा है इन्हें डॉक्टर ने उसको चीर दिया बीप निकल गई बोले आ, आ, आ बड़ा आराम है तो इस आराम का नाम सुख नहीं है इसका नाम तो दुख मिटना है बोला सुख कहा मिला तुमको बोले एक आदमी के मन में बड़ी काम वासना है क्रोध वासना है। आया गुस्सा और दो चपत मार दिया और बोले बस बस अब चैन मिल गया हमको तो, बदला ले लिया चैन मिल गया तो इसका नाम सुख थोड़े है काम वासना का फोड़ा फूट गया पीप निकल गई इसका इसका नाम इसका नाम सुख नहीं है ये तो जो दर्द हो रहा था जो पीड़ा हो रही थी वो केवल मिट गई सुख इससे बड़ी चीज है वो है ना उसमें मोह नहीं है उसमें आसक्ति नहीं है, है ना उसमें केवल दुख की निवृत्ति नहीं है वो सुख कब होता है कहां है वो सुख तो स्वस्थम अपने स्वरूप में सुख है वो परमार्थ सुख जब तुम अपने आप को जानोगे कि मैं कौन हूं आत्मसत्यानुबोध लक्षणम आत्मा सत्य है और ये ज्ञान जब होगा तब स्वस्थ है एक सुख होता है अस्वस्थ सुख आजकल तो अखबार में ये शब्द जो है ना ये चलता है हिंदी में स्वस्थ और अस्वस्थ देखो सुख के लिए यदि हमको बहुत पराधीन होना पड़ता हो कि ये हमारे अनुकूल होगा तभी हमको सुख मिलेगा तो तुमको सुख तो मिला लेकिन पराधीन हो गए इंतजार करना पड़े और सुख मिले तो काल पराग कालाधीन हो गया ना परदेश जाना पड़े और सुख मिले तो देशाधीन हो गया ना है ना और विषय इंद्रिय के संजोग से मिले ना पराधीन हो गया ना वस्तु पराधीन और निद्रा आलस्य से मिले है ना तो निकम्मापन निकम्मापन से सुख मिला तुमको तो सुख कैसे मिलता है निकम्मे पन से सुख मिलता है कि विषय इंद्रिय के संजोग से वस्तु वस्तु की पराधीनता से मिलता है ना? कि दूर देश में जाने से मिलता है कि बहुत इंतजार करने के बाद मिलता है कि दूसरे की गुलामी करने के बाद मिलता है ऐसा सुख स्वस्थ सुख नहीं है वो ये दुष्ट सुख है बोला दुष्ट सुख माने दुख ये सुख नहीं है असल में ये दुख ही है तो तुम्हारे हृदय में जो सुख है उसको है ना उसको प्राप्त करो तो ये सुख कैसा है कि स्वस्थ है स्वस्थ माने स्व महीमनीय प्रतिष्ठित है अपनी महिमा इसमें अपनी बेजती नहीं है तो क्या है जब भोजन के लिए दूसरे के घर जाना पड़ा है ना मजबूर हो तो बेजती है कि नहीं है ना किसी के घर मिलने गए बाबा अब बैठा दिया है ना बाहर है ना कभी बेंच पर बैठो इंतजार करने पड़े है ना, ना तो ये इंतजार में दुख है कि नहीं है दुख है बोले तो ऐसे नहीं इतनी मजदूरी करो तब तुमको तो मिलेगा ये बात है ना तो सुख के बारे में सोचना चाहिए आत्मसम्मान आत्मसुख आत्मसुख काहे में है कि किसी की इंतजार न करनी पड़े कहीं जाना न पड़े किसी की गुलामी न करनी पड़े है ना मेहनत न करनी पड़े अपने अंदर निकम्मापन न आवे और मिलने पर भी वो केवल दुख निवृत्ति मात्र न होए, स्वरूप होए, है, है ना ऐसा सोच स्वस्थाम तब अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है और नहीं तो अपनी महिमा खो अपनी इज्जत खो सुख मांगने गए है न सुख की भीख मत मांगो है ना अपने स्वरूप में जो सुख है उसको जानो और उसमें स्थित हो जाओ स्वस्थाम शांतम, एक खौलता हुआ सुख होता है भक्ता हुआ सुख होता है भभकता हुआ वासना है ना ये बा, बासना भक्ति, उसमें बहुत अनर्थ होता है तो क्या अनर्थ होता है तो आदमी यदि अपनी वासना बढ़ा ले तो उसके लिए धन की कीमत नहीं रहेगी एक सज्जन थे बनारस में नाम मैं जान बूझ उनका नहीं लेता हूं सताईस मकान उनके पास थे बनारस में। अब से कोई पैंतीस वर्ष पहले पैतीस नहीं चालीस समय बनारस म्यूनिसपैलिटी के वो उस समय अंग्रेजों के समय में चेयरमैन होते थे सताईस मकान का आ, वासना पड़ के एक बेसिया से फंस गए तो सताइसों मकान उस बेसिया ने ले लिया सब लिखा पढ़ी सौ अंत में जिस मकान में रहते थे जब वो देशिया ने अपने कब्जे में लेना चाहा, तब मुकदमा लड़ गए फिर दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई हो गई तो जितने दिन रहे उतने दिन रहने के लिए वो मकान उनको मिला लेकिन फिर बाद में वो भी हाथ से गया माने वासना में क्या होता है कि आदमी का धन जाता है वासना भड़कने से आदमी का धर्म जाता है वासना तीव्र होने से ज्यादा भोग भी नहीं मिलता वासना तीव्र होने से अंतकरण में शुद्धि पवित्रता नहीं रहती, अंतकरण में शांति नहीं रहती विक्षिप्त हो जाता है, चाहिए चाहिए चाहिए पर ये जो आत्म सुख है ये शांत सुख है वो, इसमें ज्वार नहीं है भाटा नहीं है इसमें तूफान नहीं है इसमें आधी नहीं है इसमें अधेरा नहीं है इसमें तमोगुण का अधेरा नहीं है इसमें रजोगुण का तूफान नहीं है बोला ये शांत सुख है शांतम अनर्थोपम रूपा स ये सुख केवल आवरण भंग से प्राप्त होता है निर्वृत्ति निर्वाणम निर्वाणम निर्वृति परमात्मा निर, निर्वृति माने जैसे सुख तो हम स्वयं हैं लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ गया तो हम बाहर सुख चाहने लगे एक एकाएक अज्ञान का पर्दा हट गया और भीतर जो सुख है ना वो निरावरण हो गया ये निरावरण होने ही असल में निर्वाण है वो निर्वाण असल में निर्वाण शब्द का अर्थ भी यही होता है कि कहीं जाना न पड़े वा गतिगंधने हो वान शब्द बना बनन वान और निर निर जो है उपसर्ग है तो वान जो है उसमें गति और गंध दो पदार्थ है एक तो किसी के पास जाना न पड़े मस्त और दूसरे गंध ना हो उसमें संसार में जितने सुख मिलते हैं उनमें गंध होती है गंध माने संस्कार गंध माने वासना वो चित्त में बैठ जाती है तो इसका लक्षण क्या है कि फिर फिर चाहिए फिर फिर चाहिए फिर फिर चाहिए यही गंध बैठने का लक्षण है है ना? तो निर्वाणम जिसमें वासना और संस्कार संस्कार न बैठे चित्त में और है ना अनात्म वस्तु का स्पर्श न करना पड़े ऐसा जो सुख उसको निर्वाण बोलेंगे अब निर्वाण शब्द का दूसरा अर्थ बताता हूं बोला बाण माने तो आप लोग जानते ही हैं बाण उसको कहते हो तीप है ना धनुष पर चढ़ा के मारते हैं बाण तो किसी को बाण जब लगता है तब उसकी तीन दशा होती है बाण लगने से हृदय में पीड़ा होती है हैं और बाण लगने से आदमी बेहोश हो जाता है और बाण लगने से आदमी मर जाता है तीन बात होती है ना तो पीड़ा होना आनंद के विरुद्ध है हम आनंद स्वरूप हैं तो हमको पीड़ा क्यों हो और बेहोश हो जाना चेतन के विरुद्ध है हम चेतन हैं स्वयं प्रकाश हम बेहोश क्यों हो जाए है ना और हम सत स्वरूप हैं अमर अमृत तो हम मरे क्यों है ना तो निर्वाण शब्द का अर्थ हुआ वो सुख जिसमें दुख नहीं है और बेहोशी नहीं जड़ता नहीं है और मृत्यु नहीं है है ना? ऐसे सच्चदानंद स्वरूप सुख का नाम निर्वाण है आओ भाई निर्वाण सुख प्राप्त करें इसकी इच्छा ही कम लोगों के मन में होती है लोग भोग सुख का भोग सुख चाहते हैं ये जो आनंद है ना सनिर्वाणम अकथ्यम सुखम उत्तम अकथ सुख तो कथ्य माने कथन नहीं किया जा सके अकथनीय अनिर्वचनीय उत्तम सुख अब अनिर्वचनीय अकथ्य शब्द की बात सोचिए, आज सवेरे मैंने पूछा तो भाई बिना जीव के स्वाद बताया जा सके ऐसी कोई मशीन बनी है कि नहीं आजकल के लोग विज्ञान की बात ज्यादा जानते हैं न जीभ पर तो रखा न जाए और स्वाद मालूम पड़ जाए ऐसा कोई यंत्र बना क्या ऐसी कोई मशीन बनी क्या और आंख पर लगाया न जाए और रूप दिखाई पड़े ऐसी मशीन होनी चाहिए ना तो आंख को ऐसा नहीं समझना यही रहती आंख सारे शरीर में रहती है वो नाक भी सारे शरीर में रहती है में रहती है ना? जीव भी सारे शरीर में रहती है छिपी रहती है ये तो उनका अभिव्यक्ति स्थान केंद्र है वो ऐसे ये जो तन्मात्राए हैं ना शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा गंध तन्मात्रा ये परिच्छिन्न नहीं होती ये विभु होती है और ये समूचे शरीर में व्यापक होते हैं तो इसी से जब जोगी लोग इन पर संजम करते हैं ना तो आंख बंद करके भी वो देख सकते हैं नाक बंद करके भी स्वाद बता सकते हैं बिना जीव पर बिना द, बिना जीप पर डाले भी स्वाद बता सकते हैं है ना और नाक बंद करके भी गंध बता सकते हैं दूर की भी बता सकते उसका कारण क्या है कि ये शरीर में ये जो इंद्रियों के उपादान है वो समूचे शरीर में व्यापक है तो कभी वैज्ञानिक उन्नति में ये अवसर अवश्य आएगा, है ना? जब ऑपरेशन करके हाथ में आंख बना दी जाए, ऐसे हाथ किया, जैसे आंख से देखते हैं ना ऐसे हाथ जैसे देखने लग गए पांव में आंख बना दे, है ना हाँ, हाँ, ऐसा, ऐसा हो जाएगा कहीं भी जहां रक्त है ना जहां रक्त जहां घूमता है क्यों रक्त में तो उपादान है ना तो जैसे आंख केंद्र हो गई है नाक केंद्र हो गया है ना जैसे जीभ केंद्र बन गई है रस ग्रहण की वैसे कहीं भी केंद्र जो है अभिव्यक्त किया जा सकता है ऐसा तो होना शक्य है लेकिन महाराज अब ये बताओ है न की बिना ज्ञानेन्द्रिय के संयोग के है ना विषय विषय का ज्ञान होगा क्या मशीन को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा ना अध्यात्म के संबंध के बिना भौतिक यंत्र किसी वस्तु का ज्ञान किसको कराएंगे आखिर हमको ही तो ज्ञाता बनना पड़ेगा ना ज्ञातृत्व तो, तो आत्मा में ही रहेगा कि ज्ञातृत्व तो यंत्र में चला जाएगा यंत्र को यदि ज्ञान भी हो तो वो ज्ञान हमको जब होगा तब न हम कहेंगे कि यंत्र को ज्ञान हुआ है? हम मान लेते हैं कि यंत्र ने गणना कर दी गिनती लगा दी है ना गुणा कर दिया भाग कर दिया प्रश्न का उत्तर दे दिया परंतु किसको दिया हम जब देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा तो जैसे खट्टे मीठे का ज्ञान हमको होता है देखो इसमें भी देखो इंद्रिया और मन अलग अलग चीज है ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यद्यपि मन के बिना इंद्रियां काम नहीं करती हैं ये ठीक है पर इंद्रियां ना हो तो किस को केवल मन को शब्द स्पर्श रूप रस के विभाग का ज्ञान कैसे होगा ए? केवल मन ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कल्पना करके क्या जानेगा इंद्रियों का विभाग होना भी आवश्यक है और इंद्रिया होवे परंतु मन ना होवे है ना तभी कोई ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए विषय ज्ञान का साधारण करण है मन और असाधारण करण है इंद्रिया मन एक एक विषय का ज्ञान एक एक इंद्रियों को होता है इसलिए असाधारण है हो रसक ज्ञान में जिह्वा असाधारण है गंधक ज्ञान में नासिका असाधारण है लेकिन सबके ज्ञान में मन साधारण करण है सब में लागू पड़ता है वो बोला सा पंचायती है मन जो है ना वो पंचायती है तो अकथयाम ऐसा सुख मिलेगा हो ऐसा सुख अरे हमारे पास सुख का खजाना है आ, हम स्वयं सुख हैं बला अकथ्यम ये जीव से बोल के नहीं बताया जाता उत्तम सुख का क्या अभिप्राय हुआ तो वही जहां विदेश में न जाना पड़े काल में प्रतीक्षा न करनी पड़े है ना वस्तु और व्यक्ति की पराधीनता न हो आयास न हो सम्मोहन न हो और आसक्ति न हो है ना आसक्ति न हो तब सुख है अजम अजे नर्वज्ञम परिचक्षते विषय विषय के जो सुख है ना वो जात सुख है ये तो पैदा हुआ और मट गया और ये अजात सुख है स्वतः सिद्ध स्वरूप सिद्ध सुख है और घे जो परब्रह्म परमात्मा है परमार्थ है आत्मा है वो है अज आज। तो अजे न ये आत्मा और सुख असल में दो चीज नहीं है इसलिए सर्वज्ञम परिचक्षते इसलिए ये सुख स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है सर्व स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है ऐसा इसके बारे में कहा जाता है तो एक बार अधिष्ठान से अभिनव अपने मन को यदि स्थापित कर लिया जाए तो इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है तो ये बताया उपाय ये उपाय है माने ये ज्ञानी पुरुष के लिए नहीं है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये साधन है सर्वोप्रेम मनो निग्रहा मृत लोहादिवत सृष्टि उपासना च उत्ता परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्तिपाय न परमार्थ सत्या जो बताया गया कि मन को अधिष्ठान में स्थिर करना और ये जो बताया गया कि मिट्टी लोह सोने की तरह ये सृष्टि है और ये जो बताया गया कि उपासना करना ये सब परमार्थ स्वरूप की प्रतिपत्ति का जो है उपाय है मैंने देखो अब प्रश्न ये उठा प्रश्न क्या उठा कि ये उपाय सच्चे हैं कि झूठे अगर उपाय भी सच्चे हैं और फल भी सच्चा है सिद्ध वस्तु भी सच्ची है तो अद्वैत की हानि हो गई द्वैत हो गया एक उपाय और एक उपय एक तो जो चीज मिलेगी अखीर में सो और एक उसके मिलने के लिए जो उपाय है सो दो सच्चे हुए तो इसके उत्तर में भगवान श्री भगवान्हीं जी मा कहते हैं न कशिज्जा जीव यत्र सत्यम जायते सच्ची वस्तु वो है परमार्थ सत्यं तो न कचिज्जाते जीव असल में कोई कर्ता पैदा नहीं हुआ कोई भोक्ता पैदा नहीं हुआ ये कर्तापने की गांठ है वो ग्रंथिंग बना। हम समझते हैं कि थोड़ी देर तक अगर कर्तापन और भोक्तापन को शांत करना हो तो इंजेक्शन से भी काम चल सकता है बोला ऑपरेशन से भी काम चल सकता है क्योंकि कर्तापने की और भोक्ता पने की जो गांठ है ये अत्यंत भौतिक है अकर्ता अभोक्ता जो ब्रह्म तत्व है वो अभौतिक है वो ऑपरेशन से नहीं मिलेगा बोला ब्रह्म का इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो बोले एक ब्रह्म का इंजेक्शन लगा दो कहने ब्रह्मरस का इंजेक्शन नहीं लगेगा है ना आत्मरस आत्मद्रव नहीं बनेगा लेकिन ये जो हमारे शरीर में ये ख्याल होता है ना ये किया ये किया हमने पाप किया हमने पुण्य किया, किया ये मनोग्रंथ है बोला आजकल तो ऐसा ऐसा आविष्कार कर रहे हैं वो तो शेर को सिंह को बाघ को इंजेक्शन लगा देते हैं तो मैं किसी को काट सकता हूं मार सकता हूं या खा सकता हूं ये ख्याल उसका छूट जाता है अब उसको डंडा मारो तो मुंह खोलेगा है न पूछ हिला सिर झुका देगा लेकिन खाने के लिए नहीं दौड़ेगा उसका क्रोध है ना? और उसका वो भोक्तृत्व दोनों जितनी देर तक उस औषधि का प्रभाव रहेगा ग्रंथि पर उतनी देर के लिए निकम्मे हो जाते हैं हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि ये मनुष्य के मन में जो एक करतापन है ना हमको क्या समझते हो हमने इतना कमाया हमको क्या समझते हो न रह हमने ये भोग भोगे ये पीछे की जो गांठ पड़ जाती ग्रंथि है ये है ना जैसे कैंसर की ग्रंथि होती है ना शरीर में ऐसी ये करतापन भोक्तापन की ग्रंथि है हमने अभी दो तीन दिन हुए किसी पत्रिका में पढ़ा था कि अमेरिका में कुछ लोगों ने अनुसंधान किया है कि जिसके शरीर में कैंसर के बीज होते हैं, हैं उसकी हथेली में अमुक अमुक प्रकार के पांच चार दाने छोटे छोटे निकल जाते हैं अच्छा वो होते सूक्ष्म है ना? लेकिन हथेली देख के अब ये पता लगाना संभव हो रहा है इसका अनुसंधान किया जा रहा है पक्की बात खोज करके पक्की नहीं हुई खोज कर रहे हैं कि क्या हथेली देख करके हाथ की रेखा के पास जो दाने होते हैं उनको देख करके क्या ये निर्णय किया जा सकेगा आगे कि इस आदमी को कैंसर है कि नहीं है है ना हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो मन में होता है ना कि हमने इतना कमाया ये जीव भाव है वो है ना हमने इतना भोगा कर ये जीव भाव है हमने ये पाप किया हमने ये पूर्ण किया हमने ये सुख भोगे है ना? अच्छा काम करते हैं तो भी पछताते हैं कि पहले किया अब नहीं होता है और बुरा काम करते हैं तो भी पछताते हैं कि हमने बुरा काम किया और कभी भोग भोग लेते हैं ना, तो पछताते हैं कि हाय हमने ये भोग क्यों भोगा और पछताते हैं कि हाय हाय वो आज क्यों नहीं मिला ये सारे दुख का बीज मरा अपने आप ही पकड़ के है ना? भगवान आपको क्या है ना? एक आदमी ने जवानी में बहुत भोग हो गए तो अब वो कहता है बुढ़ापे में कहता है कि अब ऐसा भोग नहीं मिलता है अब भला बताओ बुढ़ापे में दांत नहीं है ना? वो ऐसा भोग कहां से मिलेगा वो ऐसी इंद्रियां नहीं ऐसी शक्तियां नहीं है ना वो चढ़ी जवानी थी तो उतर गई अब कहा से भोग मिलेगा वैसा ये तीन दिन का है खेल हो सारा का सारा पांच दिन तीन दिन का खेल है हमारे एक सज्जन हैं वृंदावन में चालीस वर्ष पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी उनसे सचमुच बहुत प्रेम करती होंगी ऐसा हम लोग सोचते हैं है ना? क्योंकि जब हम हम जबरदस्ती उनको अपने साथ बैठाते हैं कि आओ खाओ है न क्योंकि वैसे वो खाते नहीं हैं। वो कहते हैं हमको भोजन नहीं चाहिए हमको भोजन कराने वाला चाहिए